नारायण नारायण 22 मार्च आज का विषय भगवान का स्मरण कर गृहस्थी की तो वह अच्छी होगी नारद ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा आपको कहाँ ढूंढा जाए श्री कृष्ण ने उन्हें उत्तर दिया नारद मैं बैकुंठ में नहीं हूँ रुक्मिणी के महल में रहूंगा ऐसा भी संभव नहीं मैं तो अपने भक्तों के पास ही रहूंगा क्या भक्त भगवान के सिवाय रह सकता है देवता और देवत्व किसके कारण प्राप्त हुआ यदि भक्त नहीं होंगे तो देवता का अस्तित्व भी कैसे संभव है जो मानते हैं कि देवता हैं उन्हीं को देवता का अस्तित्व समझता है नास्तिक के लिए देवता कहाँ यदि उससे पूछा जाए तुम्हारा इस दुनिया में कौन है तो वह कहेगा यह तो सब कुछ है भाई बहन पत्नी बच्चे नातेदार गृहस्थी में लगने वाले सभी बातें ये सब मेरी है किंतु देवता देवता के लिए मन में क्या क्या स्थान? जिस विश्व निर्माण निर्माण निर्माण किया किया उसे उसे भूल और और जो है है है है मेरा कहा जाए यह परमार्थ अतः ऐसी भावना करो और उसके लिए दरवाजा खोलो तब वह सदा के लिए तुम्हारे पास ही होगा इस प्रकार की भावना से देवता को अपना बनाना चाहिए जहां भी कहीं जाएंगे प्रभु राम को अपने साथ ले जाओ तुम्हें किसी भी बात का भय नहीं होगा भगवान राम को साथ में ले जाने की उक्ति आपको आश्चर्यकारक लगेगी लेकिन जिन्हें देवता नहीं है ऐसा लगता है उनसे हमारा क्या सारोकार कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो भगवान के फंदे में आ गया उसकी गृहस्थी का विघटन हो गया किंतु यह गौर करने की बात है कि जिसने गृहस्थी निर्माण की उससे भूल क्या गृहस्थी अच्छे ढंग से होगी यह असंभव है इसका करके ही गृहस्थी अच्छी होगी गृहस्थी का त्याग कर परमार्थ नहीं सदेगा ग्रस्ती करो लेकिन उसमें जो आसक्ति हैड़ भरत की कहानी ज्ञात है भरत यद्यपि घर बार छोड़कर वन में गया तो भी वहां उसे हिरणों की आसक्ति हुई हिरण की क्या या आदमी की क्या आसक्ति तो आसक्ति ही होती है जब तक आसक्ति का त्याग नहीं करते तब तक परमार्थ को की बातें व्यर्थ है अतः आसक्ति का त्याग करो और निरंतर मेरा प्रभु राम मेरे पास हैं, मुझ में हैं। यह भावना दृढ़ करो एक व्यक्ति ने पूछा आप सबसे मानस पूजा करने के लिए कहते हैं किंतु एक अकेला राम सबके पास कैसे पहुंच पाएगा मैंने उससे कहा तुम मानस पूजा करो तो वह तुम्हारे पास भी होगा भगवान राम सब में सभी स्थानों में व्याप्त है तो उसका कहीं जाना कहीं से आना आदि बातें निर्थक है हमें उसे जरूर देखना चाहिए भगवंत का नाम स्मरण दिल्ली का दीपक है उससे गृहस्थी और भगवान दोनों के लिए प्रकाश प्राप्त होता है भगवान के भरोसे सब सौंप निश्चिंत होने को ही अनुसंधान कहते हैं नारायण नारायण